मंगलाचरण के लिए शिष्टाचार प्रमाण कहा गया है और महावास्यकार ने कहा है उसको भी प्रमाणत्व तो न उल्लेख करते सर्वत्र जिनको कंठस्थ करना है वो वाक्य सिद्धांत कमती की बाल मुनाटी का प्रथम प्रारंभ है प्रथम खंड में है उसका अर्थ मैं बता देता हूं मंगलादिनी मंगल मध्यान्हनी मंगलांता शास्त्राणी अभी अर्थ बताता हूं कुछ लिखना है तो पुस्तक में नहीं लिखना कोई पुस्तक में नहीं लिखना काफी अलग से लिखना मंगलादिनी ये शास्त्र का विशेषण है मंगलम आदो ये शाम शास्त्रा नाम तानी शास्त्रा मंगलादिनी जिन शास्त्र के आदि में मंगल हो उन शास्त्रों को कहेंगे मंगलादिनी ठीक इस प्रकार मंगल मध्यानी मंगलम मध्य ये शाम शास्त्रा नाम फिर मंगलम अंते ये शाम शास्त्रा नाम ता तीन हो गए शास्त्र का विशेषण मंगलादिनी मंगल मध्यान्हनी मंगलांतानी, शास्त्रानी, शास्त्रा एक शास्त्र प्रथ प्रख्या जैन शास्त्र में आदि में मंगल हो मध्य में मंगल हो अंत में मंगल हो ऐसे शास्त्र प्रख्यान विख्यात होते विस्तार होता है, विख्यात होता है ऐसे शास्त्र आगे वीरपुर आयुष्मत पुरुष का ये शास्त्राणी शास्त्राणी का विशेषण है वीर पुरुष का शास्त्राणी जिन शास्त्र के आदि में मध्य में अंत में मंगलाचरण है ऐसे शास्त्र वीर पुरुष का ये शास्त्राण ताषकाण शास्त्र के संबंधी पुरुष मनुष्य वीर होते हैं वीर पुरुष का वीरा पुरुषा ये शास्त्राण उन शास्त्र के संबंधी शास्त्र के श्रवर्ण अध्ययन अध्यापन करने वाले वीर होते हैं तो हो हा, हा, शास्त्र हैं। हैं। हो गया वीर पुरुष का आयुष्मतपुर आयुष्मत पुरुषा यास्त्रण ते शास्त्रा आयुष्मतपुरषकाणी और शास्त्र के संबंधी पुरुष आयुष्मान होते अधिकायु वाले होते हैं दूसरा वाक्य हो गया वीरपुर आयुष्मत पुरुष का और अध्येतार्थ बुद्धियुक्ता यहा अध्येतारस्य ऐसे शास्त्र के पढ़ने वाले बुद्धि तो होंगे बुद्धि तो हो इसलिए ग्रंथ के आदि में मध्य में मंगलाचरण करना चाहिए इतने महाभाष्य का वाक्य है मंगलादिनी मंगल मध्या मंगलांता शास्त्राणी प्रसन्ते वीर पुरुष काणी भवंती आयुष्मत पुरुष काणी च अध्येतारस् बुद्धियुक्ता यथाशीहू इतने वाक्य है इसको सर्वत्र उल्लेख करते शास्त्र में मंगलाचरण करने के लिए प्रमाण कहकर के विषय कहा गया जीव ब्रह्म की एकता और प्रयोजन कहा गया है मुख्य है मुख्य रूप प्रयोजन है निरत से आनंद अभिव्यक्ति आविर्भाव और अवशेष अनर्थ निवृत्ति लक्षण प्रयोजन ये कहा गया विशेष विषय और प्रयोजन जीव ब्रह्म की एकता ये विषय है ये संभव कहने के लिए सत्य रूप ब्रह्म का लक्षण जीव में है इसको दिखाने के लिए ज्ञान से अभैद प्रतिपादन में नित्यत्व साध ज्ञान के अभेद प्रतिपादन करके ज्ञान में नित्यत्व सिद्ध कर लेते है शब्द स्पर्शादय ततो ततो ततो विभक्ता विभक्ता तभक्ता तस्वेदीया नीदे तेईक शब्द स्पर्स जाग पैले कर जागरे शब्द प्रसाद विद्या वैचित्रत पृथक तभवता तक नीद्येय्या ज्ञान के विषय को कहते ज्ञ क पदार्थ प्रत्येक इंद्रिय के अलग अलग चक्षु आदि ज्ञानेंद्र पांचे, पांच ज्ञानेंद्र का विषय शब्द स्पर्श गंध, शब्द स्वय वैद्या ये रूप असाध्य है और द्रव्य भी चक्ष का विषय है घटपट जितने वेद्य पदार्थ है शब्द स्वय वैद्या जागृत अवस्था में जितने वेद्य पदार्थ है शब्द स्वसाद है वो भिन्न भिन्न है पृथक है शब्द भिन्न है स्पर्श भिन्न है रूप भिन्न है रस भिन्न है घटभिन्न है क्या कारण है वैचित्र्या विचित्रवात विलक्षणत्वात्ता है श्रवण्र से ग्रहण होता है जो लिपि पुस्तक में लिपि है शब्द नहीं है गंध ग्रहण इंद्र से ग्रहण होता है न चक्षु से न तो श्रवण से इसी प्रकार अलग अलग इंद्र से ग्रहण होने वाले विषय विलक्षण है विलक्षण होने से जाग्रत अवस्था में सब विषय भिन्न भिन्न हे शब्द स्पर्शादय शब्द स्पर्शादी से रूपर सगंध घट पटादि जितने विषय जाग्रत अवस्था में गेम पदार्थ पदार्थे और अस गेम पदार्थ पृथक भिन्न भिन्न हे हेतु वैचित्र्यालक्षण पूर्वाध हो गया उत्तराधे तत्व तो विभक्ता तो संविदित तो तो ततः तो तत तो मत मतलब तेज्य ज्ञ पदार्थों से शब्द जितने गेय पदार्थ हैं, उनसे भिन्न है तथो विभक्ता तत्मित तेषा संवित तत्वित तेषा ज्ञा विद्याम संबित। ज्ञ पदार्थ जितने हैं घटपटाद रूप स्पर्श शब्द स्प्रसादी सबके संबित ज्ञान सबके संविध तत्व विभक्ता विषय से भिन्न है घटपटादि विषय है घटपटादी अलग है उनका ज्ञान विषय से ज्ञान भिन्न है hmm. घटपटादी रूप्रसादी विषय है ये सब विषय अलग लगे और ज्ञान सबका उससे भिन्न है विषय से ज्ञान भिन्न है विषय सब अलग है उनका ज्ञान ज्ञान के द्वारा विषय का ग्रहण होता है ततः विभक्ता तत विषय शब्द प्रसादीभ्य शब्द से विभक्ता मतलब पृथक संबित तेम शब्द की संबित संबित सदस्य लिंग उनका ज्ञान भिन्न है और वो ज्ञान शब्द स्पर्श रूप रस भिन्न भिन्न होने पर भी उनका जो ज्ञान है तिद्यते ज्ञान, ज्ञान भिन्न नहीं एक ही ज्ञान है तो दिया रूप शब्द स्प्रसादी भिन्न है क्योंकि वैचित्र्य आदि विलक्षण है और शब्द स्प्रसादी का जो ज्ञान है और ज्ञान न भिद्यते शब्द का ज्ञान रूप का ज्ञान रस का ज्ञान सब का ज्ञान एक ही है एक रूप एक रूपये एक रूपयाद एक रूपत्वाद तो न भिद्य ज्ञान भिन्न नहीं है ऐसा लगता है ज्ञान भिन्न भी नहीं क्योंकि रूप ज्ञान हुआ फिर नष्ट हो गया रस ज्ञान हुआ नष्ट हो गया गंध ज्ञान हुआ नष्ट हो गया ऐसा लगता है किंतु ज्ञान एक रूप है ज्ञान का भेद सिद्धा नहीं होगा अ के रूपया तो न भीते ज्ञान भिन्न नहीं है ज्ञान भिन्न नहीं अभी घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान ऐसा कहने के लिए रूप ज्ञान और रस ज्ञान रूप रस के ज्ञान में भेद सिद्ध करने के लिए रूप ज्ञान और रस ज्ञान दोनों ज्ञान है ज्ञान का भेद सिद्ध करने के लिए रूप रस नाम लेना पड़ेगा विषय नाम के बिना विषय के परामर्श के बिना ज्ञान का भेद सिद्ध होगा विषय अलग है विषय का परामर्श करके ज्ञान के भेद सिद्ध करना विषय को ज्ञान का विशेषण करके विषयों का परामर्श करके ज्ञान भेद सिद्ध होता है विषयों का परामर्श नहीं करेंगे केवल ज्ञान में भेद करने के लिए क्या विशेषण कोई विशेषण नहीं विषय के परामर्श के बिना ज्ञान का भेद सिद्ध नहीं होता है विषय रूप उपाधि को लेकर ज्ञान भेद सिद्ध हुआ जो अन्य के कारण भेद सिद्ध हुआ वो वास्तव भेद नहीं औपाधि हो गया विषय के कारण ज्ञान भेद सिद्ध होता है वस्तु तो ज्ञान भेद नहीं उसमें दृष्टांत अभी टीका बताएंगे आकाश न्यायिक वैशिषिक लोग आकाश को व्यापक मानते हैं वैदांतिक आकाश व्यापक है आकाश एक है भिन्न भिन्न नहीं वैज्ञानिक लोग आकाश एक है फिर भी घटक के अंतर्गत आकाश को कहते घटाकाश मठ के अंतर्गत आकाश कहते मठा आकाश कर्क कमंडोल है उसके अंदर आकाश है तो कर्काश कहेंगे गुहा के अंदर आकाश है तो गुहा काश अलग अलग नाम हुआ अभी घटा घटा भी हजार घटा रखेंगी सौ हजार घटे के अंदर आकाश भिन्न भी, भी नहीं एक घटा को नष्ट कर जाए तो वो घटाकाश नष्ट हो गया एक घटा उत्पन्न तो उत्पन हो तो घटा घटाकाश उत्पन्न हुआ तो घट मठ करक गुहा आदि नाम को लेंगे नाम के परामर्श करेंगे तो आकाश का भेद व्यवहार होता है और घट मठ गुहा करक आदि नाम के उपाधि के परामर्श के ना आकाश में भेद है आकाश एक ही है उसका भेद नहीं उसका भेद, तो, तो, अलग अलग अलग भेद होता है ये घट करक मठ गुहा आदि उपाधि को लेकर घटा आकाश तत्त घट भिन्न है तो तत्त घटाकाश भिन्न घट और मठ भिन्न है तो घटा आकाश भिन्न हो गया घट मठ गुहा आदि अलग अलग उपाधि को लेकर के उपाधि के परामर्श से आकाश का भेद व्यवहार होता है वस्तुत आकाश का भेद नहीं है ये दृष्टांत हुआ जैसे आकाश में भेद नहीं है उपाधि को घटा मठ गुहा आदि के उपाधि के परामर्श से आकाश में भेद व्यवहार होता है लगता है आकाश भिन्न है घटा आकाश नष्ट हो गया एक घटा आकाश नष्ट हो गया और एक का उत्पन्न हुआ नया मठ बन गया तो मठाकश उत्पन्न हो गया मठ नष्ट हो गया मठाकाश नहीं रहा मठाकाश के आकाश तो वहीं है मठ जो नष्ट हो गया तो उसको मठा कैसे कैसे कहेंगे तो मठाकाश नष्ट हो गया आकासे आकासे तो आकाश में उत्पत्ति नाश भेद व्यवहार होता है उपाधि को लेकर के ठीक इसी प्रकार ज्ञान में भी रूप शब्द स्प्रसादी जितने विषय है विषय तो भिन्न भिन्न है वही चित्र उनका जो ज्ञान है विषय से भिन्न है दिव्य विभता तबित तो ज्ञान ऐक रूपया नभित से एक रूपत्वाद ज्ञान भिन्न भिन भिन्न नहीं एक ही ज्ञान है केवल भेद व्यवहार होता है शब्द स्प्रसादी विषय को लेकर जैसे आकाश में अभिन्न एक ही आकाश में घट मठ आदि उपाधि के परामर्श से भेद व्यवहार होता है ठीक ज्ञान एक ही ज्ञान है उसमें शब्द स्प्रसाद विषय परामर्श से विषय रूप उपाधि को लेकर के भेद व्यवहार होता है वस्तुतः ज्ञान अभिन्न है इस्लोकों का अर्थ हुआ अभी टीका में देखूक एक रूप नही है शब्द स्प्रसाद इत्यादि न तत्र तावत विस्पष्ट व्यवहारवती जागरे ज्ञान से अभेदम ज्ञान अभिन्न है पहला भी क्या चल रहा है ब्रह्म का लक्षण सत्यम ज्ञानम ये जीव में घटना है जीव ब्रह्म की एकता कैसे संभव है अभी ज्ञान अभेद सिद्ध करते हैं अभेद सिद्ध करते हैं अभेद सिद्ध प्रतिपादन करके नित्य तो सिद्ध करेंगे अभी जागृत काल में पहले ज्ञान का अभेद दिखाते हैं जागृत काल में ज्ञान है स्वप्न काल में ज्ञान है तो अभी केवल जागृत अवस्था ज्ञान का अभेद सिद्ध करने के लिए विचार करते हैं विस्पष्ट व्यवहार होती जागर में स्पष्ट व्यवहार होता है विस्पष्ट व्यवहार वाले जागृत अवस्था में ज्ञान का अभेद सिद्ध करते पहले तत्र मतलब ज्ञान अभेद दिखाने के लिए अन्य अन्य जागृत स्वप्न से सित में पूरा दिखाएंगे पहले केवल ज्ञान अभेद प्रतिपादन करने के लिए विस्पष्ट व्यवहार वाले जागृत में ज्ञान का अभेद कहते शब्द स्प्रसाद विद्या स्वप्न के आगे कहेंगे जागृत किसको कहते हैं इसमें कहा क्या जागरिका अर्थ क्या इंद्र अर्थोपलब्धि अर्थो जागरितम य तो लक्षण है इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरितम संक्षेप से का? क्षुरादी के द्वारा अर्थ की उपलब्धि, के द्वारा विषय रूपादि उपलब्धि ज्ञान वही लाक्षण तस्वीर उत्तर लक्षण जागृतावस्था का लक्षण से कहा गया इंद्रियोपल इंद्रिय विषय की उपलब्धि ज्ञान एक अवस्था विशेष है जागृत सपन सी तीनों अवस्था है तीन अवस्था में जागृत अवस्था की विशेष अवस्था हुई अवस्था विशेष हो गया शब्द स्प्राद्य वेद्या वेद्या विषय विषयभूता वैद्य का ज्ञ ज्ञान के विषय को ज्ञे यहां कह दिया संविध विषयभूता संविद्य ज्ञान ज्ञान के विषय रूप विषयभूता वैद्या ज्ञान के विषयभूत कौन शब्द स्प्रादे शब्द स्वसादी शब्द yup. आकाश का गुण है स्पर्शवायु आदि का गुण है शब्द स्प्रद आकाशादि गुण प्रसिद्ध शब्द स्प्रद आकाशादी के गुण ये प्रसिद्ध है आकाश आकाश का गुण शब्द है आकाशादि गुण रूप से प्रसिद्ध शब्द स्पर्सादि ये सब जितने वैद्य पदार्थ है गुण लेना तसिद्ध आकाशादय केवल गुण नहीं शब्द स्प्रादय से आदि शब्द स्पर्श लेना उनका आश्रय घटपट आदि आकाश आदि सब लेना शब्द का आश्रय आकाश स्पर्श का आश्रय वायु तेज आदि का आश्रय पृथ्वी जल तेज गंध का आश्रय पृथ्वी इस प्रकार सब, तो सब लेना सब प्रसिद्ध वैद्य जितने ज्ञान पदार्थ सब लेना जागृत काल में जिन जिन का ज्ञान होता है वो ज्ञान पदार्थ उन सब को लेना इसलिए कहा तद आधार ने प्रसिद्धा तद मतलब शब्द आदि नाम तेजाम आधारोत्व प्रसिद्धा शब्द आदि का आधार आकाशाद आकाशवायु आदि सब लेना वैद्य पदार्थ लेना वैचित्र्यात, वैचित्र्या दिया वैचित्र्या जागर पृथक वैचित्र क्या विचित्रवाद विलक्षणत्वाद तो तो गवास्वत तो वैलक्षण उपेतत्वाद तो उसका अर्थ क्या विलक्षण युक्त है उपेत है युक्त वैलक्षण विलक्षणत्व तो विलक्षणत्व तो से युक्त है और विलक्षण है जैसे गोरअश्व गोअमी वैलक्षण है जैसे गो अश्वी वैलक्षण है भिन्न भिन्न है ठीक इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप आदि वैलक्षण है विलक्षण तो है भिन्न भिन्न धर्म रूप है किसमें शब्दत्व तो, किसमें रूपत्व तो, किसमें आकाशत्व तो, किसमें वायित्व तो, किसमें शब्द है किसमें रूप है कोई चक्षण दीर्गा है तो कोई श्रवणी दीर्घा है वह लक्षण युक्त होने से पृथक है वेद्य पदार्थ पृथक है जागृत काल में जितने गेय पदार्थ पृथका परस्परम विद्यंत परस्पर भिन्न शब्द स्पर्श आकाश पृथ्वी आदि घटपट आदि गेय पदार्थ सब पृथक भिन्न भिन्न है यह हो गया शब्द स्प्रसाद विद्या वैचित्र जागर है पृथक यहाँ तक अर्थोभा उत्तराधि तत्त्व विभक्ता तत्मित ते ततः तेज्य तेकार से विषय शब्द आदि शब्द स्प्रसाद आकाश आदि जितने विषय ज्ञान पदार्थ उनसे विभक्ता उनसे भिन्न है विभक्ता कैसे बुद्धिया विवेचिता विभक्त कैसे करना बुद्धि से विवेचन करना घटपटादि का ज्ञान होता है घटपट होगे ज्ञान का विषय ज्ञान का विवेचन करना विषय से ज्ञान भिन्न है। ज्ञान के द्वारा घटपट आदि का ग्रहण होता है प्रकाश होता है बुद्धि से विवेचन करना तत्व तो तो विभोता विभता है बुद्धिया विवेचिता बुद्धि से विवेचन करने पर तत्संभित तत्मित संबित ज्ञान तेसाम संबित तत्संत तेसाम का अर्थ शब्दादि नाम शब्दादियों का ज्ञान संबिति का ज्ञान विषय का ज्ञान ऐक रूपयात न भिद्यते हेतु एक रूप एक रूप के से संबित संबित एकाकर अवभाष मान एक भान होता है संबित संबित ज्ञान ज्ञान ज्ञान घट ज्ञान का रूप ज्ञान का रस ज्ञान का सब ज्ञान ही है एकाकार ज्ञानत्व भान होता है संवित संवित संबित ज्ञानत्व एकाकार भान होता है एकाकरण अवभाष भान होने से प्रकाशमान उनसे गगन भी वह न भिदेते जैसे गगनम न भिद्यते एक ही आकाश है घटाकाश मठाकाश कड़का गुहाकाश अलग अलग कहते हैं वस्तु तो, तो सब आकाशम आकाशम आकाशम यदि एकाकरण भान होता है जैसे गगनम भिन्न नहीं है ठीक इसी प्रकार शब्द प्रसादी रूप प्रसादी जितने विषय हैं, उनका ज्ञान सब ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम एकाकरण भान होता है इसलिए भिन्न नहीं है गगन आकाश देते ये तो कह दिया न विद्य अब इसके ऊपर अनुमान प्रयोग करते हैं अत्रायम प्रयोग यहां अनुमान सूचित है श्लोक में आचार्य ने स्वामी विद्या महर्षि ने जो श्लोक लिखा विद्या स्वामी ने उसमें अनुमान सूचित है टीकाकर उसको कहते यह अनुमान प्रयोग है जैसे परभ तो बनीमान धूमवत्व अनुमान करते हैं इसी प्रकार यहां विवादाध्यासिता संबित ये पक्ष हुआ विवाद अध्यासिता संवित स्वाभाविक भेद शून्य जैसे पर्वतो वन्यमान ये प्रतीज्ञा बाकी है यहाँ भी हो गया विवाद अध्यासिता संवित स्वाभाविक भेद शून्य ये साध्य संबित पक्ष हो गया विवाद अध्यासिता संवित ज्ञान विवाद विवादाध्यासिता विवाद के स्थल विवाद स्थल क्या है सामान्य लोग कहते ज्ञान भिन्न भी नहीं द्वेतवादी कहेंगे ज्ञान भिन्न भिन्न है राट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान भिन्न भिन्न कहते हैं अभी अद्वितवादी वेदांति कहते हैं ज्ञान अभिन्न है तो उसमें विवाद का स्थल हुआ ज्ञान भिन्न है अथवा अभिन्न है विवाद अध्यासित विवाद के अध्यास विवाद के विषय संवित ज्ञान हो गया विवाद का विषय विवादास्पद संवित को पक्ष बनाया विवाद इसमें कोई कहता अभिन्न कोई कहता भिन्न भिन्न ज्ञान है तो विवाद विषय भूत को पक्ष बना करके उसमें साध्य क्या करना स्वाभाविक भेद शून्य स्वाभाविक तो गे भेद शून्यत्व साध्य साध्य क्या हुआ स्वाभाविक भेद शून्यत्व साध्य जैसे पर्व तो वनी कहेंगे तो साध्य वन्य प्रतिज्ञा वाक्य में संवित स्वाभाविक भेद शून्य स्त्रीलिंग संवित भेद शून्य कहा साध्य स्वाभाविक भेद शून्यत्म औपाधिक भेद को लेकर व्यवहार होता है स्वाभाविक भेद नहीं स्वाभाविक भेद शून्यत्म साध्य हुआ दृष्टान्त क्या है यह हेतु क्या है उपाधि परामर्शम अंतरण अविभाव्य मन भेदत्वात हेतु उपाधि परामर्शम अंतरण उपाधि के परामर्श के बिना अंतरण है बिना अव्य उपाधि परामर्शम अंतरण उपाधि परामर्श के बिना उपाधि के परामर्श के बिना अविभाव्य मन भेदत्वाद अभिभाव्यम भेद ये जिसका भेद अविभाव्य मान क्या है विभाव्यमान प्रक, विभाव्यते प्रक प्रकटी क्रिय प्रकटी क्रिय मान विविच्यमान उपलब्ध मान अर्थ होता है विभाव्यमान का अर्थ प्रकट किया जाता है उपलब्ध किया जाता है विवेचन किया जाता है घटपट आदि का भेद विवेचन करके उपलब्ध होता है किंतु आकाश का ज्ञान का भेद जैसे गगन में उपाधि के परामर्श के बिना उसका भेद अनुभव होता है अभिभाव्य मान विभाव्य मानो भावना का विषय विवेचन का विषय प्रकट क्रियमान होता है विभाव्य मान कार्य अभिभाव्य मान न प्रकट होता है नवक्त होता है न उपलब्धते उपाधि के परामर्श के बिना आकाश का भेद उपलब्ध मान नहीं है उपाधि परामर्श मंत्रण अभिभाव्य मानो भेद जैसे गगन में गगन का भेद उपाधि परामर्श के बिना उपलब्ध नहीं होता है नहीं हाँ उपाधि परामर्श करेंगे घटाका स मठाकाश तब तो, तो भेद व्यवहार होता है उपाधि के परामर्श के बिना अविभाव्य मानो विभाव्य मान का अर्थ प्रकटी क्रिय मानो अथवा विविच्य मानो अथवा उपलब्ध मानो ये विभाव्य मान का अर्थ न विभाव्य मानो जो विवेचन नहीं होता है प्रकट नहीं होता है उपलब्ध नहीं होता है ऐसा भेद है गगन में जैसे ऐसे आत्मा में भेदत्व हेतु आत्मा में आत्मा संबित में ज्ञान में ज्ञान में इस प्रकार रूप रस शब्द स्पर्शादि के उपाधि के परामर्श के बिना भेद भाना नहीं होता है रूप ज्ञान रस ज्ञान में भेद रूप रस को लेकर कहेंगे। शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान भिन्न है शब्द स्पर्श उपाधि को लेकर कहेंगे। शब्द स्पर्श उपाधि रूप उपाधि के परामर्श के बिना ज्ञान का भेद सिद्ध होता है अनुभूत होता है उपलब्ध नहीं अनुपलभ्य माना अभिभाव्य मान क्या हो गया गगन गगन में दिष्टान्त में देखे हेतु है और साध्य है हेतु तो कैसे गगन का उपाधि घटम अठाधि उपाधि के परामर्श के बिना गगन का भेद सिद्ध नहीं होता है और गगन में स्वाभाविक भेद नहीं स्वाभाविक भेद शून्यत्म यत्र यत्र जैसे धूम तत वनी व्याप्ति बताते हैं जहां जहां हेतु है, तो है वहां आता दे इस पर यहां कहेंगे यत्रे यत्र यत्र उपाधि परामर्श मंत्र न अभिभाव्यम भेदत्व तत्तत्र स्वाभाविक भेद शून्यत्म यथा गगनम आकाश में घट मठादि उपाधि के परामर्श की वनना अविभाव्य भेद विभाविमान भेद नहीं है और स्वाभाविक भेद शून्य तो नहीं दृष्टान्त में तो पक्ष में भी संबित में उपाधि परामर्श की वनना विभाव्यमान भेद नहीं ऐसे स्वाभाविक भेद शून्य तो साध रह जाएगा जैसे कैसे शब्द संबित स्पर्श संबित अलग करते है यह तो एक अनुमान हो गया शब्द संविद स्पर्श संविद न भिद्य संवित्वाद तो दूसरा अनुमान है एक अनुमान हो गया ये विवादाध्यासित संबंध में स्वाभाविक भेद शून्य सिद्ध हुआ क्योंकि जैसे आकाश में उपाधि परामर्श के बिना भेद भान नहीं होता है स्वाभाविक भेद शून्य आकाश है ठीक इसी प्रकार शब्द स्पर्शादि ज्ञानों में शब्द स्पर्श रूप विषय रूप उपाधि के परामर्श के बिना भेद अनुभव नहीं होता है उपलब्धि तो माननी विविधता नहीं होता है विवेचन का विषय नहीं होता है इसलिए स्वाभाविक भेद शून्यत्व साध्य सिद्ध हुआ अलग अलग करते शब्द समिति को पक्ष बनाए शब्द ज्ञान स्पर्श संभित्व नियर्श ज्ञान से भिन्न नहीं क्योंकि संभित्व हेतु क्या करना संवित्व दृष्टान्त संबित स्पर्श ज्ञान अपने से भिन्न है स्पर्श संबित ज्ञान स्पर्श ज्ञान अपने से भिन्न है क्या नहीं, नहीं। था था। तो देखो स्पर्श समृद्धि हो गया दृष्टान्त उसमें संभित्व हेतु रहेगा संवित में हेतु रहेगा संवित्व ज्ञान में ज्ञानत्व रहेगा संवित में संबित्व रहा और स्पर्श संबित अपने से भिन्न है नहीं तो संबित स्पर्श संविद में संबित हेतु रहा स्पर्श संबित से भिन्न नहीं रहा अभिन्न रहा यथ संवित्व तथा स्पर्श संबित अभिन्न स्पर्श संविधि में वितान्त में ज्ञान हुआ तो अभी किस को पक्ष बनाया है शब्द संविधि शब्द संविधि में संबित्व रहेगा रहन से वो भी स्पर्श समय से भिन्न नहीं होगा, जैसे स्पर्श संविद अपने से भिन्न नहीं संबित्वाद ऐसे शब्द ज्ञान भी स्पर्श ज्ञान से भिन्न नहीं संबित्वाद एकवेद हो एक ही संविदय ज्ञान गगनस्य इव उपाधिक औपाधिक भेदनाति भिन्न व्यवहार उपपतु, एक ही गगन में औपाधिक भेद को लेकर के भिन्न व्यवहार होता है घटाकाश मठाकाश कर्काश ऐसे अलग अलग कहते एक ही आकाश में उपाधि भेद को लेकर के भिन्न व्यवहार होता है ये प्रसिद्ध है सिद्ध है सौ मानते हैं। आकाश एक होने पर भी घटाकाश मठाकाश कर्क आकाश ऐसे अलग अलग व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार एक ही आकाश में औपाधिक भेद को लेकर के भिन्न व्यवहार होता है ठीक एक ही ज्ञान में संबित में औपाधिक भेद को लेकर के उपाधिया विषय शब्द स्पष्ट प्रसादी उपाधि उनके भेद के कारण उनके भेद को लेकर के ज्ञान में भेद व्यवहार हो सकता है इसलिए ज्ञान एक ही सिद्ध हुआ जैसे आकाश औपाधिक भेद ना भी अभिन्न भ्या, व्यवहार उपपथ यदि भिन्न व्यवहार हो सकता उपाधि के तो भेद को लेकर के तो भिन्न व्यवहार से वास्तव भेद किसी कल्पना करेंगे वास्तव भेद कल्पना करेंगे तभी यदि वास्तव भेद के बिना भिन्न व्यवहार नहीं हो पाए वास्तव भेद के बिना भिन्न व्यवहार तो नहीं हो तब तो भिन्न व्यवहार से वास्तव भेद कल्पना करना किंतु आकाश में दिखा गया वास्तव भेद नहीं होने पर भी भिन्न भिन्न व्यवहार होता है नहीं भटाका से मठा काश कर्क आकाश का भिन्न व्यवहार हुआ तो वास्तव भेद के बिना भिन्न व्यवहार हो सकता है वास्तव भेद के बिना गगन में भिन्न व्यवहार होता है गगन में वास्तव भेद है वास्तव भेद के ना भिन्न व्यवहार गगन में होता है होता है घटा का मठा का सरका का भिन्न व्यवहार होता है गगन में वास्तव भेद है वास्तव भेद के ना भिन्न व्यवहार हो सकता है गगन हो सकता है जैसे गगन में होता है भिन्न व्यवहार होता है वास्तव भेद है क्या वास्तव भेद के बिना भिन्न व्यवहार आकाश में होता है जिस प्रकार आकाश में वास्तव भेद के बिना भिन्न व्यवहार होता है ठीक इसी प्रकार एक ही ज्ञान में वास्तव भेद के बिना उपाधि भेद को लेकर के भिन्न व्यवहार हो सकता है तो भेद सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण है भेद क्यों कल्पना करेंगे भेद कल्पना तभी करेंगे यदि वास्तव भेद के बिना भिन्न व्यवहार नहीं हो सकता तो वास्तव भेद के बिना भिन्न व्यवहार हो सकता है कहा होता है गगन आकाश में वास्तव भेद के बिना भिन्न व्यवहार होता है ना नहीं तो वास्तव भेद के बिना यदि भिन्न व्यवहार हो सकता है गगन में भेद कल्पना करते हैं क्या नहीं, नहीं करते ठीक इस प्रकार ज्ञान में भी वास्तव भेद नहीं होने पर भी विषय को लेकर के भिन्न व्यवहार शब्द ज्ञान रूप ज्ञान ज्ञान भिन्न व्यवहार हो सकता है तो वास्तव भेद कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है वास्तव भेद कल्पनायाम गौरवम बाधक मुन्न कोई प्रमाण तो नहीं और गौरव रूप बाधक दोष है क्या दोष है गौरवम यदि भिन्न व्यवहार औपाधिक भेद को लेकर के वास्तविक भेद के बिना हो सकता है तो फिर वास्तविक भेद किसी सिद्ध होगा वास्तविक भेद माने क्या जरूरत है भिन्न भी व्यवहार होता है हम मानते भिन्न व्यवहार होता है शब्द ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान भिन्न भी व्यवहार होता है भिन्न व्यवहार आकाश में भी होता है घटाकाश मठाकाश कर्क आकाश तो भिन्न व्यवहार जहां जहां होता है वहां भेद रहता है गगन में भिन्न व्यवहार रहने पर भी भेद रहता है स्वाभाविक भेद स्वाभाविक भेद के बिना भिन्न व्यवहार आकाश में होता है नहीं तो स्वाभाविक भेद की बिना यदि भिन्न व्यवहार आकाश में सिद्ध है तो संबित में भी स्वाभाविक भेद की बिना भिन्न व्यवहार हो सकता है तो वास्तव भेद सिद्ध किस होगा वास्तव भेद सिद्ध करने के लिए पहले सिद्ध करना भिन्न व्यवहार यदि नहीं हो सकता है नहीं हो सकता वास्तव भेद की बिना तभी तो वास्तव भेद मानना यदि वास्तव भेद की बिना भिन्न व्यवहार हो सकता है तो वास्तविक कल्पना करना गौरव ये गौरव रूप दो से बाधक ये उन्न समझना चाहिए गेम बोला तो उक्त न्यायम स्वप्ने प्रतिदिशति यह प्रथम श्लोक में जो न्याय बताया विषय भिन्न भिन्न है वैचित्र आग और विषय से भिन्न ज्ञान है किंतु ज्ञान एक रूप है भिन्न नहीं है जैसे जागृत में बताया ऐसे सपने में भी समझना उक्त न्याय स्वप्न अतिथि अतिदेश करते है एक स्थान में जो ऐसा रहता है और लेकर के अन्यत्र है उसके शब्द से तो अतिदेश तदवत जागृत वत स्वप्न सपने भी ठीक ऐसा कहेंगे स्वप्न भी विषय घट पट रूप स्पर्श शब्द हस्ती व्याघ्र आदि सपने में ग्रहण होते ज्ञान होते हैं भिन्न भिन्न विषय हो सकते हैं किंतु उनका ज्ञान एक रूपये जैसे जागृत में स्वने सपने। तथा स्वप्ने त्रवेद्यंतु न स्थिर जागरें स्थिर स्वप्ने तद्भेदो तस्तो संवि न भेद्यते नागृति तथा स्वप्ने तथा तथा तथा स्वप्ने स्वप्ने कौन से सपने में ठीक इसी प्रकार इस प्रकार पूर्व जैसे कह दिया इसे समझ लेना विषय भिन्न भिन्न है ज्ञ पदार्थ सब भिन्न भिन्न है वैचित्र्या और विषय से भिन्न है ज्ञान ज्ञान किंतु भिन्न नहीं एक रूपत्वा तो जैसे जागृत काल में ऐसे स्वप्न काल में स्वप्न काल में विषय भिन्न भिन्न है विषय भिन्न ज्ञान है ज्ञान किंतु भिन्न नहीं एक वहां भी ज्ञान का भेद विषय परामर्शक नहीं होता है सपने में भी शब्द ज्ञान रूप ज्ञान और ज्ञान शब्द स्पर्श रूप के नाम नहीं लेंगे तो ज्ञान का भेद सिद्ध नहीं होता है तो वहां भी वास्तव भेद के बिना भिन्न व्यवहार हो सकता है वहां भी वास्तव भेद नहीं है ज्ञान एक रूप सपने में तथा तो सपने यदि जागृत सपने में बराबर हो गया जागृत तो में जैसे सपने में इसे हो गया तो फिर जागृत सपने में भेद क्या रहा <coughs> दोनों बराबर हो जाएंगे इसे भेद बताते अतर वेद्यं तो अत्र व वेद्य स्थिर सपने गेम पदार्थ स्थिर नहीं है देखते सपने कुछ तुरंत कुछ बदल गया आज आ, कुछ होता है कुछ नहीं होता कुछ नष्ट हो गया कुछ कुछ हो जाता है ऐसा दिखता है देखते दिखता नहीं कुछ हो गया सपन पदार्थ में वेद्य पदार्थ स्थिर नहीं है और जागृत जागर स्थिरम ये भेद है अत्र वेद्यम तो न स्थिर अत्र का तो सपने वेद्य गय पदार्थ स्थिर नहीं साई नहीं क्यों जागर है जागृत का भी स्थिर है इसको देखा आज इसको देखे तो अभी जैसे देखे ऐसा है स्थिर ऐसे कभी नष्ट होता हुआ लगे स्वप्न पदार्थ के अपेक्षा जागृत पदार्थ स्थायी स्थिर है इसमें दोनों का भेद हुआ तद भेद अतः अतः तय अत अस्नात का नाथ तदेद तयोर्भेद जागृत स्वप्न धुन का भेद हुआ भेद होने का कारण हुआ स्वप्न पदार्थ स्थिर नहीं जागृत पदार्थ स्थिर है इसको लेकर भेद हुआ नहीं तो विषय भिन्न भिन्न है विषय से भिन्न ज्ञान है ज्ञान एक रूप से अभिन्न है इतने अंश में जागृत सपने में कोई भेद नहीं है तय संविधि अभी जागृत अवस्था में एक ज्ञान हुआ आपको जागृत अवस्था में जितने ज्ञान होता है सब दस सब ज्ञान एक सिद्ध हुआ जागृत काल में जितने ज्ञान होता है वो ज्ञान एक है रूप रस घट पट सब दस विषय परामर्श करके भेद व्यवहार होता है किन्तु ज्ञान एक रूप है और सपना अवस्था में ज्ञान अभी एक रूप विषय भिन्न भिन्न है ज्ञान एक रूप और जागृत कालीन ज्ञान और स्वप्न अवस्था में ज्ञान अभी दो ज्ञान हुए अभी कहते तयो हो संविध एक रूपा तयो हो सपन जागर कालीन ज्ञान और जागृत अवस्था में जो ज्ञान अभी दो ज्ञान हुए जिस प्रकार जागृत अवस्था में विषय भिन्न भिन्न ज्ञान एक है विषय भिन्न भिन्न होने ज्ञान है सप्नावस्था में विषय भिन्न भिन्न होने ज्ञान है अभी दो ज्ञान हुए इसका जागृत अवस्था ज्ञान का विषय अलग है स्वप्न ज्ञान का विषय अलग है विषय भी भिन्न भिन्न होने पर भी जागृत ज्ञान और स्वप्न ज्ञान में कोई भेद नहीं एक ही ज्ञान है जागृत काल में जैसे विषय अनेक होने पर भी उनका ज्ञान एक है सपने में विषय बहुत होने पर उनका ज्ञान एक है ठीक इसी प्रकार जागृत दृश्य स्वप्न दृश्य भिन्न होने पर भी जागृत का ज्ञान सप्न अवस्था में जो ज्ञान वो एक है ये भी विषय को लेकर भेद होगा विषय परामर्श के बिना जागृत ज्ञान स्वप्न ज्ञान का भेद सिद्ध नहीं होगा एक कहीं जागृत कालीन ज्ञान एक स्वप्न ज्ञान जागृत स्वप्न विषय को लेकर के भेद सिद्ध होता है स्वाभाविक भेद नहीं तय हो संविध एक रूपा न भीतते तय हो सप्न जागृत हो संविद एक रूपा यशमाद एक रूपा तस्मा न भीत भिन्न नहीं और तथा स्वप्न कहा है तथा के लिए यथा की आवश्यकता है यथा जागरे वैचि जागृत काल में विषयों का भेद पूर्वश्लोक में कहा गया तृतीय श्लोक में किसले भेद है वैचित्र्यालक्षण्वाद विषय शब्द स्पर्शादी विषयों का भेद जागृतावस्था में विलक्षण होने से विलक्षण वैलक्षणचुत होने से किंतु ऐकूप्या्यावेद अभेद्यूप्या्याप्वाद संवेद अभेद ज्ञान का अभेदे विषय भी भिन्न भिन्न होने पर भी जागृत काले में ज्ञान का अवैध है कारण क्या है एक हुआ तथा तो तो तो सपने इसी प्रकार स्वप्न तथाकाल तो तय नहीं वो प्रकार में। उसी प्रकार सपने जैसे जागृत का लक्षण बताया था इसे स्वप्न का लक्षण देखो बताते करणेश उपसंहृत जागृत संस्कार ज प्रत्यय स विषय स्वप्न करणेश जागृत अवस्था में कारण इंद्रिय चक्षु आदि करण स्वप्न अवस्था में सब उपसमित तो हो जाते हैं व्यापार से उपरत तो हो जाते हैं स्वप्न अवस्था में इंद्रिय जागृत कारण इंद्रिय कोई काम नहीं करते स्वप्न अवस्था में एक अलग कल्पित शर्र बनता है उसमें इंद्रिया चक्षुर आदि सब है उन्हीं के द्वारा सब व्यवहार लगता है वस्तु तो इंद्रिया समय हो जाते हैं जागृत संस्कार जपन में जो दिखता है जागरित अवस्था में जो यदृष्टम त्रुतम जागृत देखा सुना है तजनित वासना संस्कार होता है वासना जो अनुभव करते जन्य स्मृति के हथ हाँ वासना संस्कार संस्कार से ही सप्न दर्शन होता है तज्जनित वासना निद्रा समय प्रपंच प्रत्यक्ष कहा गया ऐसे संस्कार ज प्रत्यय संस्कार जन्य ज्ञान प्रत्यय ज्ञान ज्ञान कहते हैं सविषय विषय विशिष्ट ज्ञान विषय विशिष्ट होता है उसमें सब दस वर्ष रू वर्ष ज्ञान विषय का ज्ञान होता है विषय विषि प्रत्यय स्वप्न ये सपना है ये लक्षण क्या कर्ण उपसु कर्ण के उपसंहार हो जाने पर जागृत अनुभवजन्य संस्कार से जो प्रत्यय होता है ज्ञान विषय विषित वही सपना इत उत लक्षण स्वप्नावस्थायाम उत्तम लक्षणम ये सपनावस्थाया सपनावस्था उक्त लक्षण ऐसे लक्षण वाले सपनावस्था में भी जैसे जागृत काले में वैसे सपन में विषया विन्ना न संभित जैसे जागृत काल में विषय भिन्न भिन्न है ज्ञान नहीं है ठीक है स्वप्न में भी विषय भिन्न भिन्न है ज्ञान भिन्न नहीं है न संविद यदि अभी शंका कहते यदि स्वप्न जागरूर एकाकारता स्वप्न जागृत में एकाकार हो गया विषय तो संविध और भेदा भेदाध्यान विषय में भेद और संविध में अभैद जागृत काल में विषय में भेद है और संविध अभेद है और स्वप्न काल में विषय में भेद है संविध अभैद तो विषयता संविद और भेदाभेदाभ्याम विषयाण भेदेन संविद अभेदेन संविध अभेद से स्वप्न जागृत में एकाकरता जी हे तभी स्वप्नों जागर इति भेद व्यवहार किम निमित्तक एक को स्वन एक को जागर इसे भिन्न व्यवहार क्यों करते भेद व्यवहार का क्या निमित्त है किम निमित्तमैसे भेद व्यवहार का निमित्त क्या है इस आशंका से कहते अत्र विद्यम तो न जागर स्थिर स्वप्न विद्य वस्तु परिदृश्यम वस्तु जातम दृश्यम जो ज्ञ वस्तुजातम वस्तु वर्ग जितने वस्तु न दिखते हैं प्रतिमात्र है प्रतीतिरव प्रती प्रति उसका शरीर मतलब स्वरूप स्वप्न दृश्य प्रतीति ज्ञान मात्र ही अलग विषय नहीं है सपन काल में जो विषय दिखते हैं वो प्रतीति से अलग उनकी शर, उनका स्वरूप स्थिति ही नहीं प्रातिभाषी कहते है, प्रतीम शरीरम वस्तु तो जात का शरीर मात्र स्वरूप प्रतीति मात्र है अर्थात विषय नहीं स्थायी नहीं जागर है तो परिदृश्यमान वस्तुजात स्थिरम जागर में जो दिखते वस्तु वर्ग स्वस्थिर स्थिर का स्थायी क्योंकि कालांतर दृष्टुम योग्यता अन्य कालों में देखा जा सकते है ये दोनों का भेद स्थिरा स्थिरा भी भी तो लक्षन लक्षन हुआ अतः तो तो। स्थिरा विषय तो लक्षण वन यात विषय में वयलक्षण हुआ सपन विषय में अस्थिरत्व जागृत में स्थिरत्व स्थिर विषय तो एक स्थिर विषयकत्व तो एक अस्थिर विषयकत्व ये लक्षण विलक्षण हो गया तो जागृत सपन में भेद सिद्ध हो गया तद भेद तदेद का तो तय हो भेद सपन जागर और भेद तद भेद तस् स्थिर विषयकत्व जागृत में अस्थिर विषयकत्व स्वप्न में ध्वन का भेद हुआ ननु स्वप्न जागर भेदेत तत्विदरपी तो भेद सियात स्वप्न जागर ध्वन का भेद हो गया एक में विषय स्थिर एक में स्थिर दोनों अवस्था भिन्न हो तो स्वप्न कालीन ज्ञान जागृत कालीन ज्ञान भिन्न भिन्न होना चाहिए ऐसा संकालिकल तो नहीं तो संविध एक जागृत के ज्ञान स्वप्न के ज्ञान एक रूप है इस नीयते एक जो दिया है ये संविध का विशेषण एक संविद नीयते विशेषणत किंतु गर्भ में हेतु हेतु हे गर्भे यशेषण से तत् हेतु गर्भम उसके गर्भ में हेतु यस्तूपा तस्मा नीतते एक अर्थक न एक हेतुगर्भ विशेषणम हेतुस्के गर्भ में संविद एक नीदते अर्थात यत एक तस्मा नीतते संविद एक इसलिए भिन्न नहीं है अब यहाँ सिद्ध कर दिया इतने है। दो श्लोक के द्वारा जागृत काल में विषय भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान एक है स्वप्न काल में भी विषय भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान एक है और जागृत सपन दोनों अवस्था में जागृत दिशा सप्न दिशा भिन्न भिन्न होने पर भी कोई स्थिर कोई अस्थिर दोनों अवस्था का ज्ञान एक है श्लोक बोले तो तथा तु त्रेद्य स्थिर जागरे स्थिर संविखा नीजते